लेसन टेन पेज नंबर वन एलेवन करना करने को करने में करने के लिए करने से पेज नंबर वन ट्वेल्व मोहन को हमारी बात सुननी चाहिए मोहन को उर्दू भी सीखनी पड़ी मोहन को एक कथन पढ़ना था पैदल चलना अच्छी कसरत है आज जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है यहाँ आने में चार घंटे लगे हैं तुम्हारा उसके घर में ठहरना मुझे ना पसंद है राम का समय पर आना जरूरी है काम ख़त्म होने पर पिताजी खाना खाने लगे बारिश होने पर लोग दौड़ने लगे पेज नंबर वन थर्टीन तुम्हारे उसके घर में ठहरने में कोई तकलीफ है राम के समय पर आने से काम हो गया यह पीने का पानी है सोने का कमरा एक और है यह पानी पीने का है यह कमरा सोने का है वहाँ दौड़ने वाला आदमी कौन है हमारी कंपनी में काम करने वाली महिलाएं बहुत हैं वह आदमी मेहनत से काम करने वाला है जल्दी सोने वाला जल्दी उठता है वह सब्जी बेचने वाला है हम अभी खाने वाले हैं पेज नंबर वन फोर्टीन मेरे बैठने पर स्टूल टूट गया राम के पहुंचने पर लोग इकट्ठे हुए यह गेम खेलने से तुम्हें मज़ा आएगा शराब पीने से उसका चेहरा लाल हो गया यहाँ रहने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है ये लोग आपसे मिलने के लिए दूर से आए हैं हम सिनेमा देखने गए थे हम सिनेमा देखने के लिए गए थे हम सिनेमा देखने को गए थे सब लोग चलने लगे बच्चे और बच्चियां सब कोई रोने लगे पिताजी ने मुझे खेलने दिया पेज नंबर वन वन फाइव मैंने उसको शराब पीने दी यह विषय याद रखने लायक है यह नाटक देखने योग्य है राम घर जाना चाहता है राम ने घर जाना चाहा, मोहन ने रोटी खानी चाही सीता ने चावल खाना चाहा, मोहन रोटी खाना चाहता है सीता चावल खाना चाहती है पेज नंबर 120, अधिक इकट्ठा के लिए खेलना गेम घंटी चेहरा तबला नापसंद पर, परेशानी पेट दर्द बर्फ मैं, रास्ता सब्जी साफ आदमी कठिनाई ख़त्म गेंद घंटा चार ज़रूरी दूर पढ़ना, परिश्रम पहनना बजाना बारिश यात्रा लगना साड़ी से